श्री श्रीरामकृष्णकथा पंचम परछेदराकार प्रभो श्रीरामकृष्ण से ना सधि इदान प्रभु श्रीरामकृष्ण प्रकोष्ठ से उत्तरपूर्व आलिंद भक्तेसु भक्सु दक्षिणेश्वरवासी कचन गृहस्थप्युप्विष्ट स्वगृह सवेदातर्चा कौती श्रीरामकृष्ण पूर्वभागे श्रीयुक्तकेदारचट्टोपाध्याय सह शब्द्रह्म सह चर्चा कुरस्भुरामकृष्णो अवतारवादस्भु श्रीरामकृष्ण निवासी अयम अनाहत शब्द सर्वदा सर्वर्मसमस् दक्षिण अय अना कृष्ण कवलन शब्देन शब्द किम कि शब्द प्रतिद्यम किस्त कि तौना मनंदो तौदर्शन विना पूर्ण आनंदों नवती दक्षिण असौ शब्द एव ब्रह्म असौ अनाहत राम कृष्ण, केदारम प्रति अहो अबुद्वानसी अश्थ मत ऋषियो रामचंद्राहु हे राय जानीमस्व दशरथ नंदनि भरद्द्द्द्वाजा ऋषिस्वाम अवतार्ञा पूजयों वयम अखंडम रामो वचनम निसम्य सच्चिदनंदा राम वचनमद निशम्य हसंचलि केदार ऋष रातव आसन निर्बोधा श्रीरामकृष्ण गांभी अवलब्य मां भावे वद यादशी रुचि यस्य चाहिए पिपाकाकूल मीनमेकता पुत्रेभ्यो नाधन प्रस्तुत प्राशयती कस्में चिपला पचती किंतु पलान्न सर्वेश जठराकूल नवतीभ्यो मस्यसूप पचती यद पिपाकाकूल किंच कस्चि भृत मिलचते यस्य सर्व हाष्यशी रुचि ऋष् आसन साम अखंड सच्चिदाननंदोष आसी पुनर्भक्ता अवतार इश्स भक्तिरास्वादन चिकीर्षया तस् दृष्टि मनस तमसम अपगछति पुराणेस्ती रामचंद्र यदा सभा आगत तदा परम सभा शत सूरिया इवोदय स्म पर सभासद जना क्योत्तर त्योतिर्न ज्योति सभास्थाप प्रस्फुट सूर्य उदिते पद्म प्रकाशते प्रभु श्रीरामकृष्ण पदभ्या सन् भक्ता अग्रत इम वाच व्याहरती भाषण से तमन पूर्ण तो बाह्यराज्यम अभूत अंतरा मुखू हितपद प्रस्फोटि जातव व्याहरने श्री प्रभु पूर्णतः सामस्थ श्री प्रभु समाधि सरे सगवत्कार सेमकृष्णस हितपदमें किं प्रस्फूत तवद सम भदस्थ किंतु बाह्य जानेरिता चितावत श्रीमुखमुज्वल सह सच भक्ता केचन दंडा केचनाशीनाग्रहिता अपलगृष्टिया अद्भुत प्रेमराज्यचि एक अदृष्टपूर्व स निरीक्षारण सी शुचिर काला संगो जाता है श्री प्रभु दीर्घं निश्वास्यमती साम्रेड समुच्चरसी प्रतिवर्ष पीयूष छरदी आसी श्री प्रभुरुविष्ट भक्ता पीत उपवेश अपलक प्रे प्रेक्षा तम पश्य श्रीरामकृष्ण भक्ता प्रति अवता अवतरती सामुष्या नवगछती रहा आगछति द्व चो व अतरंगाहसी राणब्रह्म पूर्णवता कवल योजनान योजना अन्षे ऊचु हे राम वे धाथी जानीमहे अखंडः अखंड सच्चिदनंद कि गोचरीभूता किंतु निक्रम्य विलासा लीलायाँ योग भक्ति प्रतिष्ठि आंगलदेशम्राजी दृष्टि प्रत्यागतेन साम्राज्याषय साम्राज्या सकल वर्णि शक्य है तद्व साम्राज्यी विषयक आलापो यथार भरद्वाजादय ऋषो रामं स्तवंत प्रोचु हे राम तम यस्मत अग्रतो मनुष्य सोखंड सच्चिदनंदग्रतौ मनुष्यूपेण अवतीर्णसी वस्तु मायाश्रित प्रतीयसे भरद्वाजादी ऋषि राम से परमो भक्त तक प्रतिष्ठि